चाहे के बारे में जो मैंने आपको बताया तो चाय की हमारी एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आप आपके बच्चों को कितना ही पढ़ा लिखा लो कुछ भी कर लो घर बैठे उनको साढ़े पांच हजार रुपए महीना मिल सके हम लोगों के यहाँ एक स्कीम है कि यदि कोई भी आदमी एक पच्चीस साल का बॉन्ड भर दे कि मैं पच्चीस साल चाय नहीं पीऊंगा तो पच्चीस साल से लेकर पूरी जिंदगी तक उसको साढ़े पांच महीना घर बैठे मिल सकता है हम लोग क्या करते हैं मेडिटी वार्ड्स में जाते हैं वहां जाके उनको आशीर्वाद देते हैं कि सर आपको बेटा पैदा हुआ बिटिया पैदा हुई या आयुष्मान भाव का आशीर्वाद सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके बेटे को या बिटिया को चाय मत पिलाना बोले यार क्या होगा बोले साहब उससे ये होगा कि जब ये 25-26 साल का हो जाएगा तो इसको साढ़े पांच हजार रुपया मीना घर बैठे मिलेगा बोले सर सिर्फ चाय कॉफी नहीं पिलाने का हाँ सर सिर्फ चाय कॉफी नहीं पिलाने का अरे बोले साहब बहुत बढ़िया स्कीम है सर नहीं पिलाएंगे फिर उनको लेके हम हॉल में आ जाते हैं कि साहब जरा प्लीज हॉल में आ जाइए आपको स्कीम डिटेल में समझा देते हैं फिर उनको समझाते बात बताइए कि आपका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ बेटिया थोड़ी बड़ी हुई आप उसके सामने बैठ के चाय पियोगे और उसको मना करोगे क्या वो मानेगा आपकी बात और हाँ वो लेनेगा तो सर कैन यू नॉट मेक एनी सक्रीफाइस फॉर योर चिल्ड्रन क्या आप आपके बच्चों के लिए कोई त्याग नहीं कर सकते नहीं सब कर सकते हैं तो साहब आप भी चाय पीना बंद कर दो यदि आप चाय पीना बंद कर दो तो आपके भी साढ़े उसको मिल जाएंगे तो ग्यारह हो गए और भाभी जी को और मना लो तो साढ़े उनके हो गए तो साढ़े सोलह रुपए महीना आप तीनों के चाय नहीं पीने का मिलेगा और लड़के वाले भी यही है और लड़की वाले भी यही है अभी बात पक्की कर लो तो बेटा और बहू मिला के तैतीस हजार रुपया घर में लेके आएंगे तो कहां धक्के खाने भेज रहे हो सब वही मैंने आपको बताया कि हमारे कहा जाता है कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी तो निकृष्ट काम करने के लिए हम इतने सारे खटकर्म करने तो ये ज्ञान यदि आपको 25 साल मेले, मिला होता तो आज किसी को भी नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती तो भारत में लोग बहुत होशियार है इधर तो बॉन्ड साइन कर देते हैं कि साहब चाय नहीं पियेंगे और जैसे ही हम रवाना हुए तो साहब कहते हैं वो तो गए यार पियो चाय कौन देखने आने वाला तो हमारे उसका पूरा कंप्यूटराइज फार्मूला है कंप्यूटराइज्ड एक ब्लड एनालिसिस रिपोर्ट आपको करानी पड़ेगी हर छह साल में आपको एक बार हमारे एनालिसिस सेंटर पे जाना पड़ेगा और उसमें यदि चाय कॉफी के कंटेंट नहीं मिलते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ये से चार सर्टिफिकेट लीजिए गो टू एनी नेशनलाइज बैंक एंड स्टार्ट कलेक्टिंग दैट मनी इसके साथ पेनल्टी क्लॉज भी है क्या होता है कि सपोज आपने चाय नहीं पी तो, तो आपको साढ़े हजार रुपये महीना मिलना चालू हो जाएगा ये करीब पच्चीस साल में साढ़े लाख रुपया होता है और यदि आपने चाय पी ली तो आपको उस फाउंडेशन को क्या मिलेगा तो सब हम लोगों ने उसके ऊपर पेनल्टी क्लास रखा कि सपोज आप ₹10 रुपये रोज की चाय पीते हो तो ₹10 रुपए रोज का एक रिकरिंग खाता आपको बैंक में ओपन करना है वो आपका और उस जॉइंट अकाउंट का मतलब वो जो फाउंडेशन का जॉइंट अकाउंट होगा ना आप विडड्रॉ कर सकते हैं ना फाउंडेशन विड्रॉ कर सकती है तो साल भर में अपने तीन हजार अपने, मोटा मोटा सा चार का मान लें कि आपको साल भर में चार उस ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट करें तो पच्चीस साल में आपने एक लाख रुपया कर दिया यदि आपने एक लाख चाय पी ली तो ये एक लाख उस फाउंडेशन के पास चला जाएगा और यदि आपने चाय नहीं पी तो इस लाख के बदले में या तो आप सात से आठ लाख रुपए का बंगला ले सकते हो या साढ़े पांच हजार रुपए महीना पच्चीस साल तक ले सकते हो तो जो भी स्कीम को करना चाहें वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं कई कंपनीज में अभी हम लोग बातें कर रहे हैं कई बड़े बड़े कंपनीज में कि साहब वहां के वर्कर्स चाय पीना बंद कर दें कारण क्या हो रहा है साहब जो दो की हम चाय पीते हैं उसके बदले में हम दस का समय बिगाड़ देते हैं अब चाय क्यों खराब है अभी हम लोग एक एनटीपीसी के डायरेक्टर्स का एक प्रोग्राम ले रहे थे और साहब सबकी आदत होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर चाय पीते पीते इस प्रोग्राम को सुनना है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है तो साहब चाय नहीं आ रही थी तो बड़े कुलबुला रहे थे यार चाय नहीं आ रही थी बोल सब ऋषि जी का प्रोग्राम है चाय तो आई नहीं सकती तो नहीं पूछा मेरे साथ ऋषि जी चाय में क्या खराबी है तो मैंने उन डायरेक्टर से जोटीपीसी के थे मेरे एक बात बताइए कि आप लोग एनटीपीसी चलाते हैं मेरे को सो करोड़ कप चाय बनानी है एक ही जगह पर और सौ करोड़ कप चाय बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी आउट ऑफ दैट एनर्जी हाउ मच पावर वी कैन जनरेट इसको कैलकुलेट करके बताइए तो साहब आप एक डीजीएम प्रोजेक्ट थे उन्होंने अपने लैपटॉप पे कैलकुलेट करके बताया कि एटलीस्ट ऑफ थर्टी मेगावट पावर वी केन जनरेट ये तो मैंने कहा सब 100 करोड़ कब चाय इकट्ठी बनेगी तो 30 मेगावट की पावर एनर्जी हम वेस्ट कर देंगे यदि अलग अलग बनाएंगे तो इट 100 हंड्रेड पावर वी कैन वेस्ट तो चाय इसलिए खराब है कि इट इज मोस्ट एनर्जी एक्सपेंसिव बनाने में 100 मेगावट पावर लग गए हम फलों को सबसे अच्छा मानते हैं सलाद को सबसे अच्छा मानते हैं क्यों मानते हैं कि दे आर मोस्ट एनर्जी इफिशियंट थोड़ा काटा और खालिया कोई एनर्जी नहीं लगती फिर सब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम करते हैं क्यों करते हैं कि जो कंजर्व एनर्जी उसको अपने ऊपर वेस्ट कर ले अमेरिका का एक पर कैपिटा पावर कंजन नॉर में मेरिकन कहते हैं कि जिस कंट्री का पावर कंजम्प्शन हाईएस्ट होगा वो कंट्री सबसे डेवलप्ड है लेकिन साहब हम लोगों ने ये देखा कि अमेरिका का जो पर के बेटा पावर कंजम्प्शन है तीन हजार यूनिट है और इंडियंस का 250-300 यूनिट का है तो वो कहते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड है क्या ढाई सौ यूनिट कंज्यूम करते हैं देखो अमेरिका कितना कल्चर्ड uh, है कितना डेवलप्ड है तीन यूनिट कंज्यूम करता है लेकिन इसकी एक रिवर्स साइड है कि अमेरिका का जो हार्ड फेल्यूर रेट है वो वर्ल्ड का हाइएस्ट है न्यूयॉर्क में कहते हैं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग हार्ट फेल में मरते हैं क्यों मरते हैं उसके ऊपर कभी आप लोगों ने सोचा बोले नहीं सोचा मैं बताता हूं आपको आप लोग जब आपके कंपनी का रिट्रोस्पेक्शन करते हो और जो इक्विपमेंट सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव होते हैं आप उनको स्क्रैप कर देते हो जो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खाने लगती है उसको भेज देते हो तो गौर जब अपना रिट्रोस्पेक्शन करता है तब यह देखता कि अमेरिकन तीन यूनिट खा रहा है तो इसको उठा लो और दस इंडियन पैदा कर देता है ढाई सौ तीन सौ वाले हैं तो ये काम चल जाएगा एक साहब आप बड़े बड़े प्लेन क्रैशेज ले लीजिए बड़े बड़े हेवाक्स ले लीजिए बड़े बड़े एक्सीडेंट्स ले लीजिए कौन बचता है उनमें वो ही लोग बच पाते हैं जो मोस्ट एनर्जी इफिशियंट होते हैं जो प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब होते हैं मुरारजी भाई देसाई कितने ही, ही प्लेन क्रैशेज में फंस चुके थे लेकिन उनको कभी स्क्रैच तक तो नहीं लगा क्यों नहीं लगा कि मोस्ट एनर्जी इफिशियंट पर्सन तो एक इंग्लिश में कहावत है कि नो बड़ी कैन किल एनी कोई किसी को नहीं मार सकता वी किल अवर हम अपने आप को खुद मारते हैं तो साहब यदि आपको प्रकृति का कई लोग हमसे कहते हैं ऋषि जी आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट में काम कर रहे हो कोई भी आपको नफवा देगा कोई भी आपकी सुपारी दे देगा कोई भी आपको मरवा देगा मैं कह सब ऐसे कैसे मरवा देगा जब गॉड की सिक्योरिटी हमारे साथ है और जब उसकी पूरी की पूरी हमारे साथ सिक्योरिटी चल रही है तो साहब हमारे को कोई मार नहीं सकता और उल्टा ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले भी हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसको खुद लोग भले प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन उस प्रोग्राम उसको खुद छोड़ देते हैं तो ये जो सारी चीजें चली तो आपको यू लेव टू बी मोस्ट एनर्जी इफिशियंट दूसरा साहब चाय क्यों खराब एक डॉक्टर केलाव है करके हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने लिखा कि इफ द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉइजनस फूड्स आर प्रिपेयर्ड, तो आई विल पुट टी एंड कॉफी ऑन द टॉप साइनाइड खा तो आदमी एक बटे दस सेकेंड में मर जाएगा लेकिन चाय कॉफी पी पी के उसका स्लो मर्डर होगा एक से स्लो पॉइजन इसमें ग्यारह तरह की जहर हमने किताब लिखी कि भारत विश्व गुरु पुनः कैसे बने उस किताब में हमने पूरे जहरों की लिस्ट दे रखी तो सर वो जो सारी चीजें हैं ये इलेवन टाइप ऑफ पॉइजन फिर सर क्या होता है कि उसमें तीन सबसे खतरनाक है एक तो थीन है और एक टेन इन थीन एक नशा देता है हमको एल्कोलाइड है जो हमको नशा देता है आप लोगों को मैं जो पुराने लोग हैं सब अच्छी तरह से जानते होंगे जब 40-50 साल पहले चाय की कंपनियां भारत में आई थी उस समय कोई हमारे भारत में चाय नहीं पीता था घर घर जाके जगह जगह स्टॉल लगा के जगह जगह इनके सेंटर्स खुलते थे और फोकट में जाके चाय पिलाते थे घर पर जाकर पुड़िया देते थे ये देते थे और कह चाय पी देखो आपको ऐसा होगा वैसा होगा और चाय पिला फोकट में चाय पिला पिला के हमको एडिक्ट कर दिया गया इट इज ओनली बिकॉज ऑफ थीन उसी कारण हमको नशा मिलता है और जैसे हमको चाय नहीं मिलती तो हमारी बॉडी Uh, काम करने से मना कर देती है सिरदर्द चालू हो जाता है बॉडी पेन होना चालू हो जाता है तो इट इज एडिक्शन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ थीन लेकिन दूसरा उसमें सबसे घातक प्रोडक्ट है वो टेनिन है। जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं, टेनरीज़ हैं, इसमें चमड़े को कड़क करने के लिए टेनिन लगाया जाता है तो साहब ये जब चाय के साथ टेनिन हमारे पेट में जाता है तो इट हार्डन इंटायर डाइजेशन सिस्टम और जहां डाइजेशन सिस्टम हार्डन होता है तो उसको जो पचाने के लिए हम लोग जो खाना खाते हैं उसके लिए प्रॉपर सिक्रेशन लगते हैं और वो जब सिक्रिशंस नहीं आते हैं तो हमारा खाना पच नहीं पाता है और जब खाना पचता नहीं है तो सरता है वो कल्चर्ड मीडिया का काम करता है हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप तो रात को चावल बाहर रख दो, मॉर्निंग में स्मेल करने लगता बदबू आने लगती है क्यों आने लगती है कि बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी के चारों तरफ हजारों की संख्या में जहां उसको अपक्का खाना यानकल्चर्ड फूड मिल जाएगा उसके अंदर ग्रो होना चालू हो जाएंगे एक के दो दो के चार चार के आठ और यह जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो सुबह उठ के बॉडी में न्यूसेंस क्रिएट करना चालू कर देते हैं फिर आपको सर्दी होती है जुखाम होता है बुखार आता है कई तरह की बीमारियां आपको जिस तरह की बैक्टीरिया ग्रो होती है उस तरह की बीमारी हो जाती है आप क्या करते हो डॉक्टर साहब के पास चले जाते हो अब डॉक्टर साहब हमको एक उल्टी राय पकड़ाते हैं फिर ये कहते हैं कि देखो साहब आपके पेट में एक छोटा गुंडा बैठा हुआ है उसको मारने के लिए मैं एक बड़ा गुंडा दे देता हूं लेकिन हमारा एलोपैथी साइंस एक प्रकृति का नियम भूल गया एक प्रकृति का नियम है कि आप किसी भी छोटे बच्चे को पकड़ के मारो थोड़ी देर बाद वो अपने बड़े भाई को जरूर आपको मारने के लिए लेके आएगा तो जो छोटा गुंडा वो एंटीबायोटिक हमको बड़े गुंडे के रूप में देते हैं वो क्या करता है कि छोटे गुंडे को मार के भगा देता है थोड़े दिन बाद ये छोटा गुंडा जो मार खा के जाता है अपनी ताकत लेके आता है और इस एंटीबायोटिक को फेल कर देता है तो पहले साहब हमको मलेरिया होता था उसके बाद वायरल फीवर होने लगा उसके बाद साहब हमको डेंगू होने लगा और उसके बाद एक फाइलेरिया नाम की बीमारी आ गई उसके बाद एक इंसेक्टोसाइड नाम की बीमारी आ गई जिसके लिए डब्ल्यू ने भी हाथ उठा दी कि अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते पहले हमको पीलिया होता था फिर हेपेटाइटिस होने लग गया फिर ए होने लग गया फिर बी होने लग गया फिर सी होने लग गया फिर डी होने लग गया तो मर्ज बढ़ता ही क्या जो जो हम दवा करते चले गए तो साहब क्या हो रहा है वो भी डॉक्टर साहब दवा मांगते मांगते दुआ मांगने लग जाते तो ईश्वर से पूछा मैंने कि प्रभु यदि हम बीमार पड़ गए हमको सर्दी हो गई हमको जुखाम हो गया हमको बुखार आ गया तो साहब ऐसी कौन सी औषधि है जिसको गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में ले सकता है और बड़े से बड़ा आदमी महल में ले सकता है तो ईश्वर का बेटा देखो हमारे कहा गया लंघन परम औषधम लंघन मतलब उपास उपास से बड़ी कई औषधि नहीं है हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं दुश्मन को जीतने का तरीका कि उसको चारों तरफ से घेरो और उसकी सिविल सप्लाई दाना पानी बंद कर दो अपने आप ठीक हो जाएगा हमारा दुश्मन अभी कौन है पेट में बैठा हुआ बैक्टेरिया यदि आप दो तीन खाना पीना बंद कर दोगे अपने आप ठीक हो जाओगे जिनके घर पे पेट हों सब अच्छी तरह से जानते हैं यदि कुत्ता बीमार पड़ जाता है तो खाना पीना बंद कर देता है उसको आप लाख कोशिश करो बिल्कुल कुछ नहीं खाएगा वो नेचुरल हीलिंग जानता है लेकिन सब हमारे उल्टा होता है एक तुलसीदास ने भी एक दुहा लिखा है इसके ऊपर जाचक और पाहुणा जुर् मतलब ज्वर जाचक मतलब मांगने आने वाला और पाहुणा मतलब एक मेहमान इन तीनों का एक ही उपाय की लंघन कराओ तीन तो पाछे को बनाए की जैसे ज्वर ज्वर मतलब बुखार जाचक मतलब मांगने आने वाला और पाहुना मतलब इन तीनों का एक ही उपाय सपोज में आपके मेहमान बन के आ जाओ तीन दिन आप मेरे को एक कमरे में बंद करना खाने पीने को कुछ मत देना चौथे दिन बाहर निकालना कहना प्रभु और पदार नी आऊ सा मैं आपके यहाँ पे जोर के साथ है डॉक्टर साहब यहाँ जाके भी आप दो तीन दिन में ठीक हो जाओगे और अगर बगैर गए भी आ, दो तीन दिन में आप ठीक हो जाओगे अगर आप खाना पीना बंद कर देते तो मेरे एक डॉक्टर मित्र उज्जैन में उनके में बेटा हुआ था मैंने क्या देखा साहब डॉक्टर साहब ने सौ रुपए की फीस ले ली दो रुपए की दवाई लिख दी पांच रुपए की टेस्ट लिख दी और साहब बार बार उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे देख बेटा भूखे पेट मत रहना सुबह तो चाय और ब्रेड खा लेना दोपहर को हल्का से खिचड़ी खा लेना शाम को फल फल लेते रहना और एक उसकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि देख बेटा भूखे पेट मत रहना अगर तू भूखे पेट रहा तेरी एसिडिटी भड़क जाएगी और वो भी बेचारा कर रहा था तो मैंने कहा रहा डॉक्टर साहब क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो यार उसको चुपचाप के दो दो तीन दिन खाना पीना मत अपने आप ठीक हो जाएगा अब डॉक्टर साहब चिल्ला मेरे पर शराब चुपचाप बेटो कुछ समझते समझते हो, होने ये सारे पेशेंट्स को जान दो उसके बाद में समझाता हूँ तेरे सारे पेशेंटेंट रवाना होगा तो क्या देखो ऋषि जी दस लाख रुपया फीस दे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली थी तो पांच साल में दस लाख के बीस लाख हो जाते उसके बाद एफआरसी किया एमआरसीपी किया चार पांच साल हाउस सर्जनशिप की चार पांच साल उसमें लग गए तो बीस लाख के चालीस लाख हो गए पढ़ाई में पांच सात लाख रूपये खर्चा किया पैंतालीस लाख रुपए हो गए फिर साहब ढाई लाख रुपए तीन लाख रुपए देके पगड़ी पे दुकान लिए ढाई लाख रुपए का फर्नीचर है दो तीन लाख रुपये की इक्विपमेंट है तो पचपन साठ लाख रुपए लगा के दुकान लगा के बैठे हैं और आप क्या कह रहे हो कि जिस भैया के कारण हमारी दुकान चल रही है उसको हम भूखा मार दें साहब हमारा मानना तो यह कि पेशेंट एक बार भली मर जाए तो चल जाएगा लेकिन वो बेटी रहने मरना चाहिए कारण क्या है कि उसी के कारण तो हमारी दुकान चल रही तूने तो हमारे दुकान पे ताला लगाने की प्रोसेस ही बता दी उसको कि अगर हम पेशेंट को किसी को कह दे के भैया तो दो तीन दिन खाना पीना मत अपने आप ठीक हो जाएगा तो अगली बार कोई दुकान पे आ रहा है अरे हमें डॉक्टर साहब ये तो बहुत गलत काम कर रहे हो आपने जब मेडिकल कॉलेज में उठ थी कि हमारा जो मरीज है हम उसका एक्सप्लो नहीं करेंगे अरे तो सारी गलत बातें देखो बोले ऋषि जी मेरे को राम का वरदान मिला हुआ है हमारे से देखो कोई पंगा नहीं लेता कारण क्या एक कहा गया कि जहा पर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे हर कोई कारण वो आदमी बेचारा वहां भी चढ़ाता है ना तो बेचारा इंजेक्शन लगाने के लिए चढ़ाता है ये नहीं कहता है कि डॉक्टर साहब कल रस्ते में देख लूंगा ठीक नहीं हुआ कारण हम पे राम की कृपा है तो मैंने कहा तेरे पे राम की कृपा कैसे हुई तो देखो यार मेरा जब रामराज जी की स्थापना हुई थी तो वहां पर क्या हुआ था कि राम के दूध घुमा करते थे काय के लिए घुमा करते थे क्योंकि कष्ट में तो नहीं है तो दो घरों से रोने की आवाज आ रही थी तो दोनों को पकड़ के राम के पास ले गए बोले साहब सब तो सुखी है दो ही लोगों को पता नहीं क्या कष्ट है इनको तो राम ने पूछा भैया मेरे यहां तो सब सुखी है आपको क्या कष्ट है तो एक ने हाथ जोड़ के जवाब दिया कि प्रभु में वेद दे डॉक्टर और आपका देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का ही नहीं व्यापा और जब किसी तरह का कोई ताप नहीं है तो कोई बीमार नहीं पड़ता तो प्रभु मेरी दुकान कैसे चले मेरे बच्चे कैसे पले तो राम ने साहब उनको राज्यश्रय दे दिया कैसा करो तुम तो गवर्नमेंट खजाने से तनखा लेते रहोश रहो खुश तो हमारे डॉक्टरों को तब से राम के जमाने से घर बैठे की तनखा मिल रही है लेकिन आज प्राइवेट प्रैक्टिस की लड़ाई करने लग दूसरे से पूछा आप कौन बोले साहब मैं वकील कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई चोरी नहीं डेती नहीं तो साहब मेरी वकालत कैसे चले तो राम ने उसको भी राज्य आश्रय दे दिया ऐसा करो तुम भी खुश रहो और तुम भी मेरी तनखा लेते रहो ठीक रहना दोनों निकल के आने लगे वकील बड़ा तेज था फिर घुस गया चेम्बर में अरे बोले प्रभु कब तक आपके भरोसे जिंदा रहेंगे कुछ तो करो तो उस समय राम ने एक वरदान दे दिया कि ऐसा करो त्रेता में द्वापर में तो तुम जैसे तैसे दिन निकाल लो कल में मैं तुम्हारे घाटे पूरे कर दूंगा तो साहब आज इस में जब ये दो ही धंधे बहुत बढ़िया चल रहे डॉक्टर का धंधा और एक वकील का धंधा तो साहब सारे लोग पैसे उनकी उधारी कोई उसका जो घाटा हुआ उस समय कलयुग में त्रेता में और द्वापर में वह सब पूरा कर रहे हैं तो साहब बोले इसलिए हम हमारे घाटे को और बोले माना हुआ कि भलाई के लिए कर रहे हैं कारण जितने जल्दी हमारा घाटा पूरा होगा उतने जल्दी कलयुग कल्यु, समाप्त हो जाएगा। दूसरा हमारे डॉक्टर साहब बहुत पहुंचे हुए थे उन्होंने एक बात और बताई कि बोले देखो ऋषि जी एक सत्य के दर्शन में करा देता हूं आपको कि ये जितने भी पेशेंट हमारे यहां पे आते हैं ये एक तरह के चोर और हमारे कहा जाता चोरों के घर में यदि आप डकेती डाल दो तो पाप नहीं लगता तुम्हें खैर समझ भी नहीं आया कैसे चोर तो बोले सपोज किसी कंपनी में नौकरी करते और कोई कंपनी इनको दस रुपए की तनखा देती तो इनको एक लाख रुपए का काम करके देना है कारण नोकर नो बार नो गुना तो मैनेजमेंट के लिए और एक गुना आपने लिया तब जाके इनका इनपुट वर्सेस आउटपुट मेंटेन होगा और यदि इन्हें एक लाख रुपए का काम करके नहीं दिया सपोज साठ हजार का काम का करके दिया तो चार हजार रुपया जो इनके घर में आया वो बगैर कर्म के आया काम चोरी का आया अब वो जो अकर्म की लक्ष्मी है वो इनके घर में टिकेगी थी। उसको चंचला बोला गया उसके दारू पी जाएंगे तो सिगरेट पी जाएंगे तो पान घुट खा जाएंगे तो चाय पी जाएंगे दस प्रोडक्ट के मायाजाल में कहीं भी निकल जाएगा इसलिए मैंने पांच सौ रुपए का चूना लगा दिया कि कम से कम उत्तर प्रोडक्ट जो व्यस्त्रों में जाता वो मेरे पास आ गया दूसरा सब एक हमारे माइथोलॉजी है कि हर आदमी कामना करता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए hey, हर आदमी की कामना होती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आना चाहिए लेकिन उसके साथ उसकी एक और कामना होती है कि उसका पति उसके साथ नहीं होना चाहिए तो लक्ष्मी का पति कौन है तो नारायण है और हर आदमी नारायण किसका इंचार्ज है विष्णु वो ऑपरेशन का इंचार्ज है तो हर आदमी बगैर ऑपरेशन की बगैर कर्म के लक्ष्मी चाहता है और जो बगैर कर्म के लक्ष्मी आपके घर में आएगी उसको हम लोग चंचला बोलते हैं किसी के घर में टिकती नहीं वो जहां जाएगी वहां बर्बादी फैलाएगी तो सब ये जो आज सारा आप लोग देखते थे पुराने जमाने में कि एक पिताजी कमाते थे आठ आठ दस दस, दस बच्चे पैदा हो जाते थे दादा दादी साथ रहते थे अंकल आंटी साथ रहते थे और कभी ऐसा नहीं होता था कि तीस तारीख को डब्बे में आटे की कमी आई लेकिन आज मियाँ बीबी दोनों कमाते हैं और पता चला कि उधारी में मामला चल रहा है कि किराने वाले का पेमेंट अगले महीने होगा क्रेडिट कार्ड पर काम चल रहा है तो पैसा तो बहुत आ गया लेकिन वो अकर्म की लक्ष्मी घर में टिकी नहीं वो दस प्रोडक्ट के मायाजाल में सब बाहर निकल गए तो हमारे यहाँ पे पसीने की कमाई का पैसे की बरकत जो बरकत का नाम था वो यही नाम था तो साहब ये जो सारी चीज की तो इसलिए हमने इस मानवता की भलाई के लिए और इस आदमी की भलाई के लिए सारा काम किया तो मेरे कहा प्रभु बहुत अच्छा काम किया बोला निशि जी लगने लग गया कि आपकी बातों से कलयुग सब हमारे घाटे पूरे होने को आ गए ठीक है सर फिर आगे चले अब सवाल उठता है चाय नहीं पिए तो क्या पिए ये ऐसा सवाल है कि दारू नहीं पिए तो क्या पिए सिगरेट नहीं पिए तो क्या पिए सब चाय नहीं पिए तो कॉफी पी लें लड्डू नहीं खाएं तो बर्फी खा लें ऐसे सवाल है चाय भी नहीं पीना है कॉफी भी नहीं पीना तो चाय का सबसे बड़े अल्टरनेटिव क्या तो साहब हम लोगों ने सबसे बड़े अल्टरनेटिव दिया है तांबे के घे का पानी एक तांबे का लोटा ले लो रात भर उसमें पानी भर के रख लो और जब उसमें पानी भर के रखें तो एक केयर हमको ये लेनी कि इट मस्ट भी प्लेस्ड ऑन ए बैड कंडक्टर ये नहीं कि आपने कहीं लोहे की टेबल पे रख दिया या कहीं फर्शी पे रख दिया इसको आप लकड़ी के पट्टी पे रख दें। सबसे बढ़िया जो हमारा साइड टेबल होती है बिस्तर के पास में उसके ऊपर आप रख दें। और सुबह उठ के जब आप पानी पिए देट टाइम यू मस्ट बी ऑल्सो ऑन द बेड कंडक्टर आपको भी एक उत्कटासन होता है आप उकड़ू बैठ के जैसे आप टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह से बैठ के उस पानी को आपको घूट घूट करके पीना है ये नहीं कि आपने गडगट गडगट करके पानी पी लिया कारण आपको एक घूट पानी लेना है सिलाईवा उसमें ज्यादा से ज्यादा मिक्स करने जान दे और उसके बाद फिर अंदर जान दे फिर एक दूसरा घूट लिया कई लोग कहते कैसे सवा लीटर पी लें कई प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी है, लेकिन सवा लीटर की ज्यादा आवश्यकता नहीं एक ग्लास दो ग्लास भी एक ग्लास भी अगर आप पी लेते हैं लेकिन इट इज मिक्स विद सेवाइवा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पानी होगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप बाई करवट ले जाए थोड़ी देर के लिए दाई करवट हो जाए तो ये जो इलेक्ट्रो चार्ज वाटर है रात भर में आपका जो शॉर्ट सर्किट आपका जो पेड़ को आपके पेट को बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से साफ कर देगा और अगर पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा तो किसी तरह की बीमारी नहीं होगी तो ये वाला सारा काम चला तो ये जो चीज चली तो ये चाय का अल्टरनेटिव हो गया तांबे के लोटे का पानी पीते समय भी आपको बैड कंडक्टर पे बैठना है को लोटे को भी बैड कंडक्टर पे रखना है तीसरा सब दूसरा अल्टरनेटिव चलते हैं नीबू पानी तीसरा अल्टरनेटिव शहद पानी कई लोग कहते हैं सब दूध पी लें तो पच्चीस पैतीस साल की उम्र तक के लोग तो दूध पी सकते हैं लेकिन जो पैंतीस साल से बड़े लोग हैं उनके लिए मिल्क इज नॉट एडवाइजेबल मिल्क इज वेरी हार्ड टू डायजेस्ट दूध पचने में बहुत मुश्किल होता है कारण बच्चे मेहनत करते हैं यंग जनरेशन होती है उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है लेकिन पैंतीस साल के बाद सारा बॉडी जो बिल्टअअप हो जाती है उसके उसके दूध की ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो जितना आप दूध पीना चाहें उतना रात को जमा दें तो दही बन जाएगा तो उस दही को आप खा लें तो रशिया में कुछ एक कंट्री है वहाँ पर कुछ लोगों की लॉन्जिविटी के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ दही खाते हूँ सिर्फ खट्टा नहीं होना चाहिए इतना ध्यान रखें जितने जल्दी अपन इसको कंज्यूम कर लें वो ज्यादा अच्छा है तो रात को जमाया हुआ दही को अपन सुबह कंज्यूम कर लिया जो सुबह जमाया उसको शाम तक कंज्यूम कर लिया तो सभी आपका चाय का अल्टरनेटिव हो गया चाहे की स्कीम हमने आपको बताई रखी है जो भी ऑप्ट करना चाहे उसको कर सकते हैं चाहे के बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग टॉयलेट जाते हैं मलमूत्र विसर्जित करने जाते हैं तो ईश्वर ने का बेटा तुमको वो मलमूत्र विसर्जित करते नहीं आता अरे हरिमिन प्रभु क्या बात कर रहे हो बोले कब से जा रहे हो हमें कह सब जब से पैदा हुआ तब से जा रहे है? तो बोले बेटा वो भी सिखा देता हूं तो सब हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं कोई ट्रांसडेंडल मेडिटेशन सिखा रहा है कोई विपक्षशना सिखा रहा है कोई सहयोग सिखा रहा है कोई प्रेक्षा ध्यान सिखा रहा है कोई राजयोग सिखा रहा है तो दुनिया कई तरह के योगों की या ध्यानों की दुकानें चल रही है और साहब दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है उस पर आज तक किसी के नहीं रहने तो ईश्वर का बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है वहां बैठे बैठे आज भी सवार जमाने की प्लानिंग करता है कि आज यहां जाना है तो कल वहां जाना है तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है और रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे तो उसके सारे काम तो हो जाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो पाता और जब पेट साफ नहीं होता है तो मन को बड़ा दुख होता है जिस दिन आपका पेट साफ नहीं हो किसी काम में मन नहीं लगेगा फिर वो डलकोलेक्स खाएगा तो चूर्ण खाएगा तो पानी पिएगा मलमूत्र तो उत्सर्जन संस्थान वो आपका नौकर है तो वहां बैठ के आप उस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें और उसको आज्ञा दे आज्ञा आपको मन को देनी है गीता में लिखा है कि जो पुरुष मन के द्वारा इंद्रियों को संचालित करेगा वो पुरुष सर्वश्रेष्ठ होगा आप इंद्रियों को संचालित नहीं कर सकते इंद्रियों का राजा है मन तो आप मन को आज्ञा दो कि मेरे पेट को साफ कर दे मेरे पेट को साफ कर दे मेरे पेट को साफ कर दे मेरे पेट को साफ कर दे, दे नौ बार आज्ञा दे दी क्यों देने की वो नौकर है तो नौ बार सुनने के बाद इसलिए हमारे नौकार मंत्र और नौ बार मंत्र बोलने की प्रथा थी वो उसी के बारे में थी तो मंत्र क्या है जो मन को आज्ञा दे तो साहब ये आपने आज्ञा दे दी तो आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा और जब पेट बढ़िया साफ हो जाएगा तो दुख बिनसे मन का और उसके बाद क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का जो पैसा हमारे डॉक्टरों में जा रहा है जो पैसा हमारे दवाओं में जा रहा है जो फालतू की चीजों में जा रहा है वो पैसा हमारे घर में आएगा और जो पैसा घर में आएगा वो सुख संपत्ति लेके आएगा तो इस तरह से उस चार लाइन में बहुत बड़ी फिलोसफी छिपी हुई है तो ये आपका मल मल मुद्र मुद्र विसर्जित विसर्जित हो गया अब विसर्जित करने के बाद बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं इसके बाद दाढ़ी बनाते हैं तो साहब बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला ईश्वर का बेटा थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी तो दोनों हाथों को रगड़ लो और ये जो बीच वाली उंगली बता रखी है वो दाएं हाथ से बाएं तरफ की गाल पे और बाएं हाथ से दाएं तरफ की दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरना चालू कर दे अभी आपका कर लगा हुआ मन भटक रहा है फिर आपको आज्ञा देनी है कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए मेरी दाढ़ी नरम हो जाए मेरी दाढ़ी नरम हो जाए मेरी दाढ़ी नरम हो जाए मेरी दाढ़ी नरम ये बीच वाली उंगली से बाएं तरफ से दाई तरफ और दाई तरफ से बाई तरफ की दाढ़ी पे हाथ फेरना चालू करें और बोलना चालू करें तो साहब आठ नौ बार जब बोलेंगे तो आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी कि आपका ब्लेड यदि तीन दिन चलता होगा तो दस दिन चलेगा मेरा एक ब्लेड तीस दिन चलता है दूसरा फायदा यह होगा कि चेहरे पे कभी रिंकल्स नहीं आएंगे ये सरसों का तेल और पानी की जो रोज मसाज होगी तो आपके चेहरे पर जिंदगी भर कोई झुर्री नहीं आने ये साबुन लगा लगा कि हम लोग झुरियां क्रिएट कर देते हैं तो ये वाला सारा काम हो गया तो आपकी दाढ़ी बढ़िया बन गई चेहरे पे ग्लेज आ गई, चेहरे पे कभी जुरिरी नहीं आएगी स्त्रियां क्या कर सकती है थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें दाए हाथ से बाई तरफ की तरफ बाएं हाथ से दाई तरफ के गाल पे हाथ फेरना चालू करें और बोलना चालू कर दे मेरी सुंदरता बढ़ जाए मेरी सुंदरता बढ़ जाए मेरी सुंदरता बढ़ जाए तो उनकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी और जो पुरुष बढ़ाना चाहे वो भी बढ़ा सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो साहब आपकी दाढ़ी बन गई आपका सुंदरता बढ़ने का काम हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम लोग नहाने जाते हैं तो ईश्वर ने कहा बेटा तुमको नहाते याद नहीं मेरे प्रभु आप सिखा दो बोले देखो साहब आदमी कितना मतलब ही होता है पूरे शरीर की सफाई कर लेता है लेकिन जो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसकी वो सफाई नहीं करता तो जानते वो ऑर्गन कौन सा है? नहीं मालूम प्रभु तो बेटा वो पेड़ का तलवा है पूरे दिन उस तलवे पे वजन रख के चलता है लेकिन नहाते समय उस तलवे को भूल जाता है तो आपको नहाते समय पेड़ के तलवे को झावे से या पत्थर से प्यूमिक स्टोन से बढ़िया रगड़ रगड़के साफ करना है और जिस समय रगड़ के साफ करें उस समय ऑटोसाइजेशन चलना चाहिए कि मेरी व्याधियां दूर हो मेरा सब कुछ ठीक हो कारण क्या हो रहा है कि जिस समय हम ईश्वर बाथरूम में होते हैं उस समय ईश्वर के बहुत करीब होते हैं शायद आप लोगों को नहीं मालूम कारण क्या होता है कि जैसे पैदा होते, होते हैं करीब करीब वैसे ही होते हैं प्राकृतिक अवस्था में होते तो उस समय आप जो भी मांगोगे ईश्वर से वो मिल जाएगा हम लोग लो मांगते नहीं है हमारे साथ परेशानी क्या है कि हम लोग कहीं और होते हैं हमारा मन कहीं और होता है रास्ता कहीं और होता है और मंजिल कहीं और होती है तो हमको फल नहीं मिलता तो हम लोग या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं प्रेजेंट में कभी नहीं होते तो ये प्रेजेंट में जीने की कला है तो साहब नहाते समय आज पेड़ का तलवा बिल्कुल सॉफ्ट होता है उस समय रोज नियमित रूप से डायबिटीज के लिए भी कहा जाता है कि दोबिटीज दे शुड टेक मोर केयर ऑफ देर सोल देन देर फेस एलोपेस भी कहते हैं पेड़ के तलवे को यदि आप ध्यान से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे या जो भी करेंगे तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगा और नहीं है तो कभी होगा नहीं तो ये वाला काम हो गया आपका फिर साहब ईश्वर से पूछा मैंने कहा प्रभु बगैर साबुन शैंपू के कैसे नाहे तो ईश्वर ने कहा बेटा जिस दिन तुम साबुन से नाहओगे उस दिन तुम्हारा पसीना बदबू देगा और जिस दिन आप मेरे फार्मूले से नाहौे उस दिन तुम्हारा पसीना खुशबू देगा तो आप क्या चाहते हो आपका पसीना बदबू देगा खुशबू दे प्रभु हम तो चाहते हैं खुशबू दे तो बोले फार्मूला बिल्कुल सिंपल है थोड़ा सा बेसन थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा सरसों का तेल दूध और नींबू ये पांच चीज का ऑप्शन बना के आप यदि अल्टरनेट डेव भी नहाते हैं तो आपका सारा काम बढ़िया हो जाएगा तो आपका पसीना ये हमारे दूल्हे को या दुल्हन को नहाया जाता था तो साहब आप रोज ही दूल्हे दुल्हन बनो आपको क्या दिक्कत है और बिल्कुल कम से कम पैसे में काम हो जाएगा पैसा हमारे इकोनॉमी किसानों की जेब में जाएगी और हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट काम में आ जाएंगे तो ये वाला सारा काम हो गया तो साहब नहाने वाली प्रक्रिया खत्म होगी आप सिर का धोए तो आंवला है शिकाकाई है दही है इससे इससे बढ़िया कोई शैम्पू नहीं है तो आप इससे सिर को धो सकते हैं तो ये वाला सारा काम हो गया उसके बाद आगे चले नहाना खत्म हो गया नहाने के बाद हम क्या करते हैं हम लोग बाहर निकलते हैं तो साहब नाश्ता करते हैं तो ईश्वर ने कहा बेटा तुमको तो खाना खाते आदमी कैसे बैठ के खाना खाए यही भूल गए मैं तो बोले साथ किसी से पूछो कि डू यू नो वट इज बेस्ट स्टाइल टू टेक मिल कैसे बैठ के खाना खाना चाहिए तो साहब वो के आलथी पालती मार के बैठ के खाना खाओ वो भी गलत एक बेसिक कंसेप्ट है हमारा कि जिस स्टाइल में आप टॉयलेट में बैठते हो वैसे ही बैठ के आपको खाना खाना इधर आप इंग्लिश स्टाइल में वही कर रहे हो इधर कमोड़ पर बैठ हो इधर कुर्सी पर बैठ हो इधर आपको बुरा नहीं लग रहा लेकिन हम हमारी स्टाइल भूल रहे आज भी आप गाँव के गखड़ों की पंगत देखो वो उकड़ू बैठ के खाना खाते हैं, और वो उकड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है एक शायर ने इसी बारे में बहुत बढ़िया शेर लिखा था कि राहे मगरिब में यानी पश्चिम की राह में चलते हुए हम बुरी तरह से लुट गए उनके तो हम हो ना सके और अपनों से छूट गए न तो खुदा ही मिला न विशाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे तो हमारी जितनी जो नेचुरल चीजें थी उनको हम लोग भूलते चले गए तो साहब ये देखा कि ये उकड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है आज जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत बढ़ गई क्यों बढ़ गई है कि जो हम लोग उकड़ू बैठ के खाना खाते थे उकड़ू बैठ के टॉयलेट में जाते थे वो कमोड़ पे बैठने लगे तो हमारी जो नेचुरल वे में एक्सरसाइजेस होती थी जॉइंट्स की वो होना बंद हो गई क्यों अटल जी को राणावत को बुलाकर ऑपरेशन करवाना पड़ा क्यों साहब उसको पद्मश्री देनी पड़ी इसीलिए देनी पड़ी कि अटल जी की भी वो जो पोजिशन थी जिस तरह से बैठने की वो भूल गए अगर वो उस तरह से बैठते तो शायद आज इतना बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता तो ये जो छोटी छोटी बातें थी हमारे दिनचर्या के अंदर उसको हम भूल गए अब एक अपोलो इंटरप्रेस हॉस्पिटल में भी डिबेट रखी गई थी कि क्यों जोड़ों के दर्द बढ़ रहे हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं कि साहब हमारी बैठने की और जो सारी स्टाइल्स हैं वो डिटोरिएट होती चलेगी अब लोग कहते हैं साहब कितना भी समझा लो अब बैठ के तो खाना नहीं खा सकते अगर नहीं खा सकते तो यह जोड़ो का दर्द भुगतना ये राजभोग आपको भुगतना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं ये नहीं कर सकते मैं इसका आपका अल्टरनेटिव बता दूंगा उसके बाद हमको खाना खाते याद देंगे हम लोगों ने यह देखा कि सब जिस समय हमारे यहाँ पे ईश्वर ने बेटा दो लोगों को पर्रह्म बोला गया है एक तो गुरु को बोला गया है और एक आपको अन्य को बोला गया है खाना खाते समय पर आपके सामने बैठे आप टीवी देख रहे हो आप लोगों से बातें कर रहे हो हमारे मूर्खों के लक्षण बताए गए कि जो आदमी खाना खाते समय बातें करता है वो मूर्ख होता है तो सब मैंने कई बड़े बड़े बफे डिनर पार्टीयों में देखा है कि सारे मूर्ख खाते खाते पता नहीं क्या डिस्कस करते रहते और फिर कहते साहब खाना पछता नहीं है गैसेज की प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी हो जाती है फैट में कन्वर्ट हो जाता है वो तो होगा जिस समय पढ़ाई करते हो पूरा ध्यान आपका किताब में होता है तब जाके आपका रिजल्ट बढ़िया आता है तो यदि आपको खाने के रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो खाना खाते समय पूरा ध्यान आपको खाने में रखना पड़ेगा अब खाना खाने के बाद बढ़िया चबा चबा के उसको खाने को खा ले उसके बाद पर ब्रह्म पेट में पूछ गया अब हमको खाने को पचाते याद दिए खाने को पचाएं कैसे तो हम लोगों ने एक सर्वे किया कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका हाजमा पत्थर हजम तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं इनका हाजमा पत्थर हजम बकरा खा लेंगे मुर्गा खा लेंगे सब पचा लेते और हमसे दाल रोटी नहीं पचते तो सब उनका हाजमा पत्थर हजम कैसे हो गया तो पता चला सब जो उनकी नमाज है एक बहुत बड़ा विज्ञान है हमने देखा कि नमाज एक हमारे हिंदू शास्त्र का वज्रासन और इसके बारे में कहा जाता था जो भी आदमी खाना खा के शासन में बैठेगा उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा लेकिन सब ज्ञान हमारा रहा और प्रैक्टिस हमारे मुसलमान भाइयों ने की तो उनका शरीर तो वज्र जैसा होता चला गया और हम लोग कमजोर होते चले गए तो नमाज की एक एक क्रिया का महत्व है सिर पर कपड़ा होना बहुत जरूरी है नीचे कंबल होना बहुत जरूरी है हाथों को सामने रखना बहुत जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है तो कैसे पढ़ना वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा तो यदि आपने सिर पर कपड़ा नहीं रखा तो आपके सारे बाल साफ हो जाएंगे तो इसलिए कपड़े को रखना बहुत कपड़ा हो टोपी हो कुछ भी हो नीचे कंबल होना बहुत जरूरी है नहीं तो जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो शॉर्ट सर्किट होके चली जाएगी और पढ़ना क्या है वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा तो ये वाला काम हो गया आपका तो ये नमाज वाली क्रिया हो गई तो तीन मिनट आप खाना खाने के बाद नमाज पढ़ ले उसके बाद हमारे एक बाम कुक्षी बोली गई इंग्लिश में कहा जाता है कि आफ्टर लंच रेस्ट वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल तो आपको दस मिनट के लिए बाई करवट सोना है सोने में आपको नैप मतलब खाली बाई करवट टिल्ट होना है कभी आपको सोना नहीं है नहीं तो अगर सो गए तो खाना जो आपने खाया वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा होते समय भी आपके दिमाग में वही ऑटो चलना चाहिए कि वॉट एवर फूड रिटर्न इट मस्ट डाइजेस्ट फुल्ली देन इट शुड इंप्रूव माय विल पावर एंड देन इट शुड इंप्रूव माय वीकर सेक्शंस ऑफ द बॉडी मैंने जो कुछ भी अन्न को ग्रहण किया है वो पूरी तरह से पचे पच करके मेरे मन को शक्ति दे मेरी सारी व्याधियों को दूर करे और नमाज में भी जो पढ़ना है तो ये वाले मंत्र को पढ़ना है और व्याधि यदि आपको मालूम है तो आप का नाम ले मेरे को डायबिटीज ठीक कर दे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर दे मेरा हाइपर ठीक कर दे आपको जो भी बीमारी है कारण क्या हो रहा है कि जिस समय आप वैसे बैठे हैं तो आपका घुटने फोल्ड है तो ब्लड का सर्कुलेशन वहां रुक गया हाथ फोल्ड है तो हाथ का ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है सिर्फ अब ब्लड जो चल रहा है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में चल रहा है तो वो जो खाने को पचाने के लिए सारे के सारे वहां पे एक्सरसाइज हो जाती है और जब खाना पचता है तो लॉट ऑफ एनर्जी जनरेटिंग अब वो जो एनर्जी जनरेट होगी वो या तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ऊपर आपका कपड़ा है नीचे जाने की कोशिश करेगा तो नीचे कंबल है या बेड कंडक्टर तो सब आप जहां पे भी उसको ऑटो सजेशन करेंगे उस डायरेक्शन में जाएगी और उन चीजों को इंप्रूव करेगी तो ये वाला सारा काम हो गया आपको खाना खाने की प्रक्रिया अब खाना खाने के बाद हमको रोगों से लड़ते नहीं आता तीन चार चीजें मैं आपको रोगों से लड़ने के लिए बताना चाहूंगा सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि पंद्रह सेकंड आपको ताली बजानी है नहाते समय पैर के तलवों को रगड़ रगड़ के साफ करना है और उसके बाद आपको जो टॉयलेट में बैठना है उस समय पूरा एक्सक्रेटरी ऑर्गन पर आपको ध्यान लगाना है ये वाला काम हो गया तीसरा आपको लंघन परमोष बताया कि हफ्ते में एक दिन आपको उपास जरूर करना है ऐसे उपास मत कर लेना जैसे आज कर लेते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी भी बना ली और लड्डू भी बना लिए और आलू का हलवा भी बना लिया और फल भी काट लिया और फ्रूट जूस भी बना लिया तो साहब आपको उपास मतलब किचन में ताला लग जाना चाहिए दो फायदे होंगे एक तो हमारी भाभी जी को छुट्टी मिल जाएगी दूसरी आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी कारण ईश्वर ने खाने का कोटा फिक्स कर रखा है, जितना आप ज्यादा खाएंगे उतने जल्दी चले जाएंगे जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा जी लेंगे कई पार्टीज में हम लोग जाते हैं और हमसे कई लोग मनोहार करते हैं कि लड्डू और ज्यादा खा लो एक, एक, एक दो लड्डू और ले लो अरे मिलकर भैया क्या घंटे दो घंटे पहले भेजोगे इच्छा क्या है यार आपकी तो फिर वो बेचारा चलाया जाता तो ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई रोगों से लड़ने के लिए इसमें सबसे आखिरी वाली इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे नदी पे नहाने का एक बहुत बड़ा विज्ञान था गंगा दशरे का स्नान तो सोमवती मौसी का स्नान कई तरह के स्नान आ जाते थे और इसके बारे में कहा जाता था जो भी जाके नदी में डुबकी लगाएगा उसके पाप धुल जाएंगे तो आयुर्वेद में बीमारियों को पाप बोला गया है और सब यदि हम नदी पे जाकर डुबकी लगा लेंगे तो हमारी बीमारियां खत्म हो जाएगी उसके पीछे एक ये लॉजिक था कैसे हो जाएगी तो उसके पीछे ये था सब हमारा शरीर पंच से बना हुआ है और आयुर्वेद का यह मानना है कि पंच में जल है वायु है अग्नि है आकाश है और मिट्टी है और इन पांचों तत्वों में से किसी भी एक तत्वों की कमी होगी तो आप बीमार पड़ जाओगे तो जब वो नदी पे नहाने जाता था तो जल प्रचुर मात्रा में होता था अग्नि सूर्य से मिल जाती थी आकाश पूरा खुला होता था हवा उसके चारों तरफ होती थी और वहीं की मिट्टी लेता था और पूरी बॉडी में मिट्टी लगाई सन लिया और नहा लिया तो बॉडी में जिस चीज की डिफिशियंसी होती थी बॉडी कर लेती थी और आदमी ठीक हो जाता था आज क्या हो रहा है जब नदी पे नदी पे नहाने जा नहीं रहा घर पर नहाता तो जल मिल जाता है बाहर निकलता तो अग्नि मिल जाती है आकाश मिल जाता है हवा मिल जाती है लेकिन उसको मिट्टी से दूर कर दिया गया और ये कह दिया गया मिट्टी बहुत गंदी चीज है मिट्टी हमारी माँ है और साहब बेटा सबसे ज्यादा दुखी तभी होता है जब माँ से दूर होता है